वो परम उज्जवल महान ज्योति अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को आयोजित करती हुई बाहर आकाश में जाकर स्थित हो गई खड़ी रह गई देवताओं ने देखा ये बड़ा आश्चर्य है सब देवता देख रहे थे विमानों की कतार लगी ये बड़ा आश्चर्य है ये क्या निकला और निकल के अभी तक ये विलुप्त तो नहीं हो रहा है जो का तेज खड़ा है आकाश में क्या बात जब सब बछड़े सब बालक निकल गए बाहर तब स्वयं श्याम सुंदर मुरली मनोहर्ष वही वैसा का उनके रूप में कोई फर्क पड़ा नहीं वही मयूर मुकुटधारी वंशीधर भगवान श्याम सुंदर निकले अंदर से, निकल के जो बाहर आए तो ही वो आकाश में जो ज्योत स्थित थी वो ज्योति उनकी ओर चली और उनके चरणों में समा गई जैसे बिजली बादलों में समा जाती है निकट जो की अम्बर से गयी दाली फिर भाई। जब लग नंद सुवन गोविंद बछड़ा अरु बज बांच जवाई, लय आए बाहर की भाई तबलों रही गगन में जोत सब दिश जग मग जग मग होती उलका जो तहते नी आनंद भरी हरी मांझ समानी इस प्रकार जोत जो है ये भगवान में समा गई तमाम लोगों ने अब ये अब महाराज को लाल ला मचा दूसरा अब वो वहां तो कंस से यहाँ तो आनंद की खबर तो जाए लोग जल्दी रहते राह मिलने के लिए <laughs> ये बड़े शोक का समाचार तो पहुंचने में भी देर लगी और तो पहुंची तो अब शोक में तो रोए हुए तो क्या करें आनंद तो मतवाला बना देता है और तो कौन सारी मत ये शोक सारी मतता को हर लेता है तो बिछा पड़े पड़े रोने लगे इधर और उधर देवलोक में तो महाराज अब ऐसी धुमधियां बजी और ऐसा हुआ कि बस पूछिए नहीं, तो देवलोक में ततेशिष्टा स्वकृत पुष्पुरा असरस नर्तन गीत सुरा वाजराज्यकवस् विप्रा लिखते हैं आनंद वृंदवन चंपूकार भांकार रावहि राव पट घना घात सघात उच्चन्दय उच्चंदई डिंडीम ध्वनिरु दुधु नाम प्रणादी गानयर गंधर विद्याधर तुड़क मुख नाम पुनी नाम मुनी नाम स्त्रोत्री बजरा क्षण बहु सबू कथक भेरिका धम धम धम धम वो बड़े जोर का शब्द हुआ नगारे बजने लगे और बहुत जोर से शब्द आगे बजे धुडुबिया बजी और गंधर्व विद्यावर किन्नर ये सभी शामिल होकर के आज आप वो नाचने और गाने लगे और उद्दमुक्त करने लगे हर्षोन्मत्त होकर तो इतने जोड़ का ये हर्षोल्लास जनित ये ए, ये ध्वनी हुई कि सारा देश जगत गहरा ही हो गया सुनाई नगर में कौन क्या गा रहा है अलग अलग सभी गांव में और सभी इलाके सभी बजाव तो अलग अलग सुनने की शक्ति नहीं रही कि किसी में भी शब्द ग्रहण करने में उनकी जो कर्ण कर्ण इंद्रिया है ये मानो सर्वथा कुंठित हो गई विलुप्त तो हो गए और सारी देवनगरी देव, देव मंडल इस प्रबोध प्रवाह में इस सागर में डूबकर प्रमत्त हो उठा मत्तेवासी दमर नगरी सागरीय ये प्रमोदयी अमरावती का यह आनंद केवल अमरावती में नहीं रहा इस स्वर्गलोक से ऊपर पहुंचा जन लोक में गया महर लोक में गया तप लोक में गया पर ब्रह्म लोक तक में जा पहुंचा तो ब्रह्मा जी महाराज उस समय अपनी कुछ सोच रहे थे सजन विजन की बात कुछ वेदों का नया नया अर्थ सोच रहे थे जब उनके कानों में ये देव जगत की और बड़ी तुम ध्वनि पहुंची तब वो दिखने क्या हो गया ये सब सारे देवता आज कोई नई बात हो गई क्या ये आज देव जगत में कैसे ये कोलाहल आनंद कोलाहल हो रहा है तो अब निरा शक्ति भगवान की उनके मन में भी इच्छा हो गई कि चलो देखें क्या हो रहा है बड़ा आश्चर्य मन में तो देवताओं का ये आनंद घोष सुन करके ब्रह्मा जी का मन चंचल हो गया अभी चल ये देखें ये ये सुना की ये तो तमाम ऋषि मुनि सब श्रवण कर रहे हैं तमाम चारों ओर श्रवण की गोली उठ रही है बाजार हो सब जय बेकार सब जय बोल रहे हैं जय कल्यालाल की जय जय श्याम की जय इत्यादि संगीत स्वर हो रहा है ये महामहोत्सव मंगल ध्वनि बोले ये इतनी दूर कहाँ हो रही है सुनाई पर के नजदीक सी क्योंकि सारे लोग नाच उठे ना तो ब्रह्मा जी स्थिर नहीं रह सके तुरंत वहां से उतरे और उतर करके वो तो समर्थ हैं जहां पर ये लीला हो रही थी वृंदावन बिहारी भगवान श्याम सुंदर की अधासुर उद्धार है लीला अघासुर के सारे अघ का नाश करके उसको परम पुण्य प्रेममय बना देने की लीला जहां हो रही थी वहां ये पहुंचे उस समय ये पहुंचे कि जिस समय वो ज्योति बाहर खड़ी थी उसके पहले आनंद कोढाल तो होगा ना उसका सिर फटते ही तो ये ज्यो की जो बाहर खड़ी थी और बाहर भगवान आए नहीं थे उस समय ही ब्रह्मा जी आनंद कोलाल को, को सुनकर कहने में जो तो देर लगी हो गया बहुत जल्दी काम देव जगत में बहुत जल्दी होता है तो आज ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये ज्योति में प्रवेश कर गए तदिभुत स्तोत्त सुभा जगत का जया जनयकोत्सव मंगल स्म शुरुआ स्वधामनों तेज आगतू चराब दृष्टवा महिषस्य जगा मे जब देखा कि भगवान के चनार विंद में और वो अधासुर के अंदर से निकली हुई आत्मज्योति प्रवेश कर गई तब बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा को भाई देखो जिसका जीवन बीता दूसरे को दुख देने नहीं जिसके जीवन में कोई पुण्य नहीं केवल पाप पूर्ण जीवन जिसका नाम ही पाप अब अब ये श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श होते ही उसके सारे पाप तो नष्ट हो ही गए पर जो गति योगिन्द्र मुनिंद्र सुरेंद्रों को भी नहीं मिलती, वो दुर्लभ गति प्राप्त हो गई ये ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य की कोई बात भी नहीं ये कहते हैं सुखदेव जी महाराज नृतक तो विचित्रम पराबरा परम सूर्यधस अघोप चयित स्पर्शन धौतपातक पापात्मसाम सताश दुर्लभम अरे भाई एक बार सच्चे रूप में जिसके मन में भी भगवान आ जाते हैं उसको भी परम गति प्राप्त हो जाती है न मालूम कितनों को आज तक हो चुकी अपने, अपने मन की भावना से कल्पित भगवान की मन समूर्ति क्षणकाल के लिए भी यदि किसी के हृदय में प्रादुर्भूत हो जाती है तो वही उसको दुर्लभ गति दे देती है मैंने भगवान का मन में आना ध्यान में भी चिंतन में भी ये परम मंगलमय है इसीलिए ये कहते हैं महात्मा लोग कि कैसे भी किसी भाव से भी भगवान को मन में लाओ बोले तो भगवान का चमत्कार नहीं मिला भगवान का ज्ञान नहीं मिला ऐश्वर्य नहीं मिला बोले न सही कैसे भी उन नाश, नाचने वाले गाने वाले खेलने वाले श्याम सुंदर को मन में लाते रहो अपनी कल्पना से अपनी भावना से तो ये अगर मन में आने लगेंगे स्मृति के रूप में भी चिंता के रूप में चिंतन के रूप में भी तो अशोष मंगल करने वाले तो जिनका क्षण भर का ध्यान ही ये दुर्लभ गति रूढ़ीता है वे भगवान कृष्णचंद्र जिनका श्री विग्रह परमानंद धन है नित्य चिन्मय है वे नित्य शुद्ध परमानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण वजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर ये जब जिसके मुख दुगर में प्रवेश कर गए क्या उसके लिए कोई गति बाकी रह जाती है? है तो इसमें क्या आश्चर्य है जिसने भगवान को मुंह में रख लिया और जिसने भगवान के को मुंह में रख करके अपने प्राण में उछावर कर दिए उसके लिए कौन सी गति बाकी रह जाती है मनोमयी गति जब तार देती है सकल विदंग प्रतिमातरा मनोमयी भागवत सोम नित्म सुखानुभूत भी माओंतो ही किम पुनः वो अगर अंदर जा कर के जो अखिलेश पराबर स्वामी सकल नींता अंतर जानी माया मनुज तोक तो करो कर्म निज जन हितकारी नहीचर्ज मू कबू भयो पावन अबहू महाअघि पावर सब भाति परसंग सुगत सुहाति प्रतिमा जासु मनो ध्यान कर सुर कम हो लह सुगत सुनि प्रयास कंचन बप सुत ते नया सा सदा निख प्रभु भगवंता सुप्रख्यात तोक सुरीकंता कांगत भा पावन महाअघि ये सतावन तो आचर्य कहा यही हिमाही नाम लेत अजकूट मसाही तो अब इसके बाद जो घटना और होगी वो क्या हुई कि ये बजेन्द्र नंदन का ये लीला अभिलास सचमुच उस अजगर के देह को जिस प्रकार की उन बच्चों ने प्रेक्षा की थी उसी प्रकार से उसको पीड़ा बना नियम राजम नादगरम कर्म शुष्कम वृंदा बने दुथम बहु के शाम बहुआर वो पर्वत की गुफा के समान ग्यारह साल भर के बाद होगा अभी तो साल भर के बच्चे सब सोए रहेंगे दूसरी इला में तो वो सूख करके सचमुच पहाड़ की कंदरा के समान इनके खेलने की जगह बन गया तो ये साल भर के बाद अभी तो साल भर दूसरी इला होगी साल भर तक तो लगेगा घर वालों को यशोदा मैया को कि ये क्या लीलाघा सुर की हुई ये दूसरी लीला हो तो इस प्रकार से वो देखते रहे ऊपर से ब्रह्मा जी महाराज उनको आश्चर्य हो गया और मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि ओहो ये कितने भक्तवत्सल है और कितने ये निर्जन प्रिय हैं कि देखो ना छोटे से बालक बन करके और ये बिहार करते हैं और इनके साथ ये बच्चे खेलते हैं और देखो ना अस्वर का इन्होंने किस प्रकार से उद्धार कर दिया अभी संदेह नहीं हुआ अभी तो मन में महिमा जागी और लोग कहते संदेह तो पीछे नहीं हुआ इनको ये इनके मन में और नई लीला देखने का उत्साह प्रकट हो गया इसलिए इन्होंने इनके मन में शंका पैदा कर दी गई शंका वंका ब्रह्मा की कुछ हो नहीं तो खैर ये अब कन्हैया भैया बाहर आ गए अब कन्हैया भैया के साथ मिल अब मिलने लगे सब गले लग लग करके बड़ाई रहे तू कन्हैया भैया तू, तू है तब क्या है अब बार बार पूछ हम लोग तो गए अंदर तो भई हम लोग तो मर गए और तू गए अंदर बोले गया तू दुखाई तो बोले तू अंदर गया तो तू जीता कैसे रखा तू मरा कैसे नहीं हम सब मर गए वो तो ऐसी ऐसी भैया भयानक आग की लतर थी अंदर जहरीली की हम तो सब के सब जल गए और एक बात बड़ा दुख हुआ बड़ा क्रेश हुआ फिर बेहोश हो गए पता ही नहीं लगा तो बता भैया अरे खेलते खेलते हम सब जल चुके तो तू जलाय नहीं या जल करके जी गया <laughs> क्या हुआ बता दो सही तो भगवान ने कहा कि अरे भैया मुझको एक मंत्र मांग भाई सचमत्कार गदोस् ये नागदेन नागदेन गंध मात्रा देव गता गगता सबुत्सवा ये सम्मना भा देखो भैया हो मैं जहर की दवा जानता हूं मेरे पास एक ऐसी दवा है कि उस दवा के लगती सांप सारे के सारे चूरे चूरम चूर हो जाते हैं वो कोई विषय रहता ही नहीं और वो ऐसी दवा है मेरे पास हो कि जिसके जिनके प्राण निकल जाते हैं वो अगर उस दवा को सूंघ ले कहीं उनको समझा दिया जाए तो उनके भी प्राण आ जाते नया जीवन प्राप्त हो जाता है भैया तो बोले जब ऐसी दवा तेरे पास है तो, तो फिर हम किससे तो डरेंगे फर्क दवा तेरे पास है <laughs> और करेंगे सब कुछ अब उनके मन में ये नहीं आया बच्चों के बड़े सरल शिशु हैं कि इसमें क्या क्या गुढ़ बात कह गई इसमें कितना रहस्य भरा है भगवान के इन बचनों में ये वो बेचारे बच्चे को सभी समय के मेरे दवा होगी इसके पास कहीं से लिया ले आया होगा किसी ने दे दी होगी दवा तो सचमुच ये दवा से ही खुद जी गया और दवा से इससे हम लोगों को जुड़ाया वो ऋषि कहते हैं बड़ा सुंदर टीकाकार कहते हैं भाई और दवा क्या एक तो इनका नाम ही ऐसी दवा है कि जो निश्चे प्राणी हो गए हैं जीवित रहने में जीवित रहना है क्या है भगवान के लगना ही जीवित रहना ही तो मुर्दा है मुर्दार जीवन जिनका है जिनकी जिंदगी मुर्दा हो गई जो विषयों में तमाम प्रलिप्त हो गए ऐसे लोग भी अगर श्री कृष्ण के नाम का अमृत पी लें सूंघ लें कहीं तो उनकी सारी ये माया जनित जो माया जनित जो जड़ता ज़िद है कि तुरंत नष्ट हो जाती है और वो जी जाते संसार सर्पसंतुष्ट नष्ट चिष्टी के भेषजम कृष्ण वैष्णम मं मंत्र सुक्तो भविन्न राम नाम जपतां जपताम कृतोभ्यम सर्वताप शमय के भेषजम दवा है तो सरलमति बच्चों को ये सब बात कहीं जानना कोई कोई नाम के महिमा है या रूप के महिमा है या इनकी ज्ञान की महिमा है सकते है जो तो हमेशा सावधान रहती है वो सखाओ को माताओं को गुण सुंदरियों को निरंतर प्रभावित रखती हैं मधुर भाव से तो उनके मन में बच्चों के मन में ठीक विशुद्ध सख्य भाव की प्रेरणा से यही आया कि सचमुच कन्हैया भैया के पास औषधि है जिससे ये जी गया और जिसके कारण सही औषधि कहीं लगा दी होगी तो अगर सुरक्षा सिर फट गया और तो भाई भैया तेरी गये हो कन्हैया तेरी हो, और तेरी दवा की गय हो जिसने सुर को मार दिया और अब वो गले लगने लगे सब तो सब अब बोले भैया आप देखो बहुत देर हो गई आज सुबह यहाँ खाने पीने का विचार करके आए थे मैया से सब कह सुनकर आए और अतिक्रम हो गया तो भगवान ने देखा तो ये इधर पर तैयारी में लगे उधर परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा ब्रह्म कालांतकृत तत्कालीन कथा भवे यतक जगत पंडक पंडक ये कह दिया उन्होंने नहीं जी ने कहा सुखदेव जी सूर्य सुनाया इनको कि इतम गजा यादव देव दत्तृत्व स्वरा तोरित्रम विचित्रम प्रभूमिपदय तुम्हें भया सकृत चेता ये जब ये कहा कि ये भगवान की बड़ी विचित्र सुंदर लीला शलकाजी ऋषियों से कहा सूत्र जी ने कि भगवान यदिवंत श्ररोमणि कृष्ण जिन्होंने परीक्षित को जीवन दान दे दिया था उन्होंने जब ये अपने संरक्षक और जीवन सर्वस्व भगवान का ये विचित्र चरित्र लीला उनका सुना तब सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया असल में भगवान के अमृत में जो लीला है ये परीक्षित के चित्त को बार बार अपने और खींच रही है वश में कर रखा है उसने उस लीला से मन हटता नहीं तो परीक्षित ने ये पूछा कि महाराज आपने जो कहा कि ग्वाल बाल ये पांचवे वर्ष की लीला और छठे वर्ष में आकर के साल भर के बाद ये कही तो अब बताइए कि साल भर में क्या हुआ ये ये दूसरे समय में आज की लीला साल भर के बाद वर्ष में प्रकट हुई इसका क्या रहस्य है बताइए तद्रोही में महायोग परम कौतूहलम गुरु मूलमित्र धड़ी रेवा माया भूति नान्य था इस रहस्य को जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है आप कृपा करके बतलाइए